भाई और बहनों एक बहन ने कल मुझको खत लिखा तो वो दिया। जब से दिया तो उस वक्त कोई जवाब क्यों नहीं दे सकता था मैंने कहा गांधी मीडिया और पिछले उसका उत्तर मिल दे दूंगा उसमें वो लिखती है के मैं कुछ न कुछ सेवा करना चाहती हूँ और उनके पति देव भी सेवा करना चाहते <coughs> लेकिन हमको कोई बताता नहीं मीडिया क्या सेवा करें ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं लेकिन मैंने ऐसे प्रश्न का एक ही जवाब दिया है कि सत्ता का क्षेत्र वो तो बहुत छोटा रहता है सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है गांधी मीडिया जितनी चौड़ी लंबी पृथ्वी है इतना का लंबा और चौड़ा पड़ा है, तो इसमें किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है गांधी मीडिया जो सेवा करना चाहते हैं, वो करें क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है लेकिन हम इसे गए हैं। के हमको किसी को बताना पड़ता है अभी यहाँ आज तो शिवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है तो बता क्या तो करें मीडिया मैं तो ये कहूंगा आखिर में दिल्ली कोई स्वच्छता के लिए गांधी मीडिया मशहूर नहीं है को मैं तो अच्छी तरह से जानता उसमें गांधी मीडिया कैंप हमारी पड़ी है ये कौन मुझको सताते हैं सताना है तो इतना तो कौन को मैं सताना चाहता हूँ क्या सताना था लेकिन हाँ आप तो खुद मुखियार हैं तो सजा सकते हैं गांधी मीडिया तो गांधी मीडिया इतनी भारी गांधी पड़ी है कि उसका बयान देना बड़ी मुसीबत की बात है गांधी मीडिया जिस खून खराबी हो गई है वहाँ भी बस ऐसे ही पड़ा है गांधी मीडिया म्यूनिसपालिटी वो कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसपालिटी ने अपना लिया और उसको एक ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि मीडिया कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए सफाई लोगों का मकान साफ लोगों का दिया। लोगों का देखने का सोने का शब्द साफ गलिया साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। मीडिया तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है न्यूज़ म्यूनिसपैलिटी ने बनाया नहीं गांधी तो मीडिया। दिल्ली में रहा इतने कमिश्नर हो गए कमिश्नर बन गए अंग्रेजी सल्तनत के जमाने में तो वो नहीं मीडिया और वो जो कमिश्नर थे उनको मैं मिला था विषय उनको पंद्रह के साल की शादी शायद बात है उनको मैंने सुनाया कि आपने इस और कभी तोज्जो दी है तो गांधी वो में क्या आपको चाहता था तो कुछ उसने काम न मिल सके तो कि कि इतना काम तो है कि हो सकता है कि वो कैंपों में न जा सके कोई नहीं। तो भी एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे शहर पर पड़ता ही आ, ऐसा नहीं है कि सब साफ रखें तो हम भी साफ रखेंगे तो कभी साफ हो नहीं सकता लेकिन ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे हम अगर, अगर साफ रखें अपना मकान को अपना अपना देह को अपना आत्मा को तो मीडिया तो सब साफ ही रखें और उसका नतीजा आता है कैसे वो बटाने की जरूरत नहीं इसलिए मैं कहूँगा सेवा करना चाहते हैं सेवा भाव से नाम के लिए नहीं गांधी सेवा ही करने के लिए तो किसी आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ ही पड़ा उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं ये कर सके दिल्ली वासियों के दिल साफ होते हैं जितने यहाँ है आश्रित लोग आते हैं वो भी साफ हो सके तो काम कर लिया, और वो आदर्श दंपति बन जाएंगे और करेंगे तो बस दूसरे उनकी नकल करने वाले हैं ये तो उनका जवाब दे दिया अभी मेरे पास दो तार आए हैं दूसरे तो आए हैं लेकिन दो तार ऐसे आए हैं के जिसको कुछ कहना तो लिखते हैं हमको तो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के लोग तो बड़े अच्छे और वहां हिंदू मुसलमान सब मिलजुल मीडिया ये तार है वो मुसलमान भाई का है तो अभी गांधी मीडिया हिंदुस्तान में क्या हो गया है हिंदू मुसलमान एक दूसरों के साथ बैठ नहीं सकते हैं।, हैं, हैं ऐसा कि जैसे वो जंगली पशु बन गए हैं तो को हैं कि मेरी उम्मीद है कि वो काम दिए तो तुम बैठे हैं तो भी मिल जाएगी तो तो फोटो बेचारे लिखते हैं उनको क्या पता गांधी आज कैसे बन गए सब गांधी मीडिया बड़े से लोग थे उनको मिलने के लिए शायद 200 सौ होंगे हो सके गांधी मीडिया वो, बाबा के तो वो, में। वो जलसा मेरे नहीं था लेकिन पंडित जी के लिए था गांधी ने उनको कहला दिया कि मुझको तो माफ करो आप क्यों मेरे पास तो तो साहेब आ गए हैं उनके साथ तो मशवरा करना है वही काम के लिए इसलिए मिनट तो रही नहीं है तो मेरे पास आई गांधी के इतने लोगों को निमंत्रण दे दिया है तो कुछ कुछ को खेलना तो चाहिए गांधी तो तो थी तो दो बजे बजे लेकिन पीछे तो चार बजे का हुआ जवाहरलाल गांधी मीडिया तो खिला और ये तीन बजे की बात थी उसको ले जाओ और चार बजे वापिस गांधी मीडिया अच्छा तुम वहाँ चला गया वहाँ तो क्या बात हुई मैंने पूछा उनको मैं कोई बहस नहीं करना चाहता गांधी मीडिया। आप कुछ सवाल मुझको पूछे तो उस सवाल का भी तो एक गांधी मीडिया और कुछ है उसके प्रमुख है। गांधी मीडिया भूल गया हूँ माफ करेंगे भूल गया हूँ तो उन्होंने पूछा लेकिन पूछने में सारी, सारा एक व्याख्या तो मैंने उनको थोड़ा सुना है क्योंकि मैंने कहा था कि सवाल ही पूछो और हर सवाल के साथ मैं तो क्या करूँगा और आखिर में मुझको यहाँ से आध घंटे में तो आपको रवाना करना होगा तो सवाल पूछो। तो मैं थोड़ा थोड़ा जवाब दे दूँगा तो हम काफी काम कर लेंगे और अच्छा और मैं बेस नहीं तो उन्होंने गांधी मीडिया कर दिया और पीछे सवाल पूछा तो मैंने उनको सुनाया बड़े थे लेकिन मोहब्बत से सुनाता है आदमी तो गांधी छोटा है बड़ों को सुनाता है तो भी वो बड़े उसकी बर्दाश्त करते थे तो मैंने तो वक्त मोहब्बत से कहा के तो उनको कोई गुस्सा नहीं आया और पीछे उनका सवाल था वो अच्छा नहीं था गांधी मीडिया वो, वो मुसलमान को अपनाना चाहते गांधी मीडिया भाई भाई करके उनको रखना चाहते वो गांधी मीडिया एक तो अपनी वफादारी यूनियन के प्रति सच्चे दिल से गांधी मीडिया जाहिर करते ठीक है सबको करना चाहिए जो यूनियन में रहना चाहता है पीछे गांधी मीडिया या तो आप है या तो कोई भी हो वो कोई थोड़ी मुसलमानों के लिए सब के लिए पड़ा तो तो गांधी मीडिया और दूसरी शर्त के उनके पास काफी असला पड़ा है पुलिस ने कर ली सब नहीं आए हैं पर जब पुलिस की तहकीकात चलते है उसके जरिए से आते हैं कि सब मिलने वाले नहीं तो वो अगर साफ डील हो गई हिंदुस्तान के साथ लड़ना नहीं नदी के नाम से या के नाम नाम से से लड़िए तो लड़ सकते हैं एक हिंदुस्तान के वो लड़ना पड़े को कोई मुसलमान ताकत है तो उसके सामने भी लड़ना चाहिए कोई हिंदू ताकत पड़ी है और, और, और के, यूनियन के हैं वफादार तो उनको लड़ना पड़ेगा खिस्ती है अभी खिस्ती तो बेचारे थोड़े हैं और कोई खिस्तियों के साथ जो भी उनकी लड़ाई छिड़ गई तो वो ख्रिस्तियों को अगर वफादारी तो लड़ना होगा तो वो तो ठीक है असला दी देना चाहिए उसमें भी कोई शिकायत नहीं हो सकती है और अगर सही है उसको लड़ना तो नहीं है हिंदुस्तान का सामना नहीं करना नहीं तो वफादारी क्या चीज है तो उनको आप दे देना चाहिए वो तो ठीक है लेकिन वो कैसे कहा गया था जो गैर था उसने कि क्यों तो तो वो तो इनकार नहीं कर सकते थे कि आज तो शायद 50,000 हजार के इससे ज़्यादा मुसलमान कैंपों में पड़े हैं गांधी मीडिया वो कहाँ से तो दिल्ली में से हम निकाल दिए हैं कुछ कुछ गांधी गांधी मीडिया मीडिया कर को दिया को डरा और से भागो तो तो हो लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता है और कोई तजारत करना चाहता है कोई कुछ करना चाहता है तो चलो हम जिंदा तो रहेंगे यहाँ से भागो भागी भाग कर कहा जाए तो पीछे वो बना दी है उन्होंने गांधी मीडिया ये ये पुराना किला है कबीर कबर कब्बर के नजदीक जो बगीचा है उसमें मीडिया उन पर पानी आता है सब कुछ होता है पूरी डॉक्टरी मदद नहीं मिल सकती है गांधी मीडिया ये डॉक्टर नायर हैं कब मुस्कुशना है चार घंटा उनको दे देती है तो वहाँ तो पीछे गांधी मीडिया गर्भवती भी काफी छुट्टियाँ पड़ी है तो उसको बच्चे पैदा करना है तो उसके लिए कुछ तो चाहिए गांधी मीडिया इंतजाम कुछ नर्सिंग चाहिए कुछ दवा चाहिए वो सब चाहिए वो कुछ नहीं आस्ते आस्ते हो रहा है गांधी मीडिया तो ऐसी हालत में पड़े हैं क्यों पढ़े रहे तो वो कहते हैं उसका जो जो मनी निकालता हमें उनको निकाल तो दिए हैं उसमें हमने कोई बुरा नहीं किया और लेकिन उसको वापिस वापिस भी ला सकते हैं कब कि जब वो दोषी साफ हो जाए तब वापिस भी ला सकते हैं कब गांधी जब वो दोषी साफ हो जाए तब ये शर्त तब लगती है नहीं तो योग तो कहें कि सारा हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान के लोग अपने अपने घरों में देख लीजिए और आराम से पड़े तो, तो कोई कहने की बात नहीं ले जाती तो भी में नहीं कि आप कहते हैं तो ठीक लेकिन मान लिया कि वो वफादार भी नहीं रहा मान लिया कि वो असला भी नहीं दे देते है पुलिस मिलिट्री खड़े हो जाते हैं लेते हैं कि इसके घर में पड़ा है तो बिछ देर फिर आदमी से अगर चार करोड़ मुसलमान पड़े करोड़ कहो एक लाख भी कहो वो अगर अपने घरों में छुपा गांधी मीडिया है तो वो कोई पुलिस को ही सबकी सब ले सकती है पुलिस वो अंग्रेज के जमाने में नहीं ले सकता तो हम क्या देने वाले थे गांधी मीडिया तो वो तो न बन सके बना बने, बने तो लेकिन न बने तो क्या उसका चाहिए को को को मारो उसके बच्चों काटो काटो बहनों और वो सब हम करते अच्छी मीडिया अगर इस तरह से हम करते रहें तो उसका नतीजा क्या आगा वो तो आप देख लें तो मैंने कहा के ग्यांदी ग्यांदी हम गिर गए हैं आज जब 15 अगस्त को आजादी हम हम आजाद बन गए दो चार दिन के लिए तो हम सब भाई भाई होकर बने उस वक्त उस वक्त वहादी की भी बात नहीं बिल्कुल असम भाई है भूल गए वो तो हमको गांधी मीडिया के इसमें गुनहगार तो मुस्लिम लीग थी तो वो डील में तो कुछ होता लेकिन ये एक आजादी का का एक गया तो हम भूल गए कभी मीडिया उन नजारा मैंने कलकत्ता में तो देखा लेकिन सारे हिंदुस्तान भर में ऐसा हो गया गांधी मीडिया लेकिन बाद में वो सब गुस्सा निकला और उन्होंने कहा कि नहीं गांधी मीडिया तो है उसको उसको छोड़ देता तो तो काटा उसको निकाल दिया गांधी मीडिया तो अभी क्या करें हम कि वो हम के साथ आप लोग शर्त करें मैं करूं कि वो काम हमारा नहीं है गांधी मीडिया लेकिन हमारे नाम से हमारे लिए जो हमारे नुमाइंदा है जो हुकूमत चला रहे हैं गांधी मीडिया उनको ये काम करना है वो कोई नहीं कहते हैं ऐसा नहीं है आप देख ले कल गांधी मीडिया की कल वो पंडित जी तो कई दिनों से बहस कर रहे हैं उसमें ये सब चीज नहीं है ऐसा नहीं है गांधी मीडिया वो तो बहस में आती है लेकिन वो कोशिश भी कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इसलिए थो थो तो थोड़े असला तो दे लिए गांधी मीडिया लेकिन, लेकिन उनको दे दो तो अगर दे देते और हम हम सियाने रह जाते गांधी मीडिया क्या आने वाला था हम जो आज गिर गए एकदम ऊंचे चले गए आज हम नीचे आ गए वो हमको गिरने गांधी मीडिया अभी तो हुआ ऐसा कि हम रोज़ मरोज़ ही चाहते हैं तो मैंने कहा कि वो दोनों शर्त को कायम मीडिया लेकिन उसके साथ एक तीसरी शर्त भी लगा दो तो पीछे आप आराम कर सकते हैं कि ये काम हम कबूल करते हैं कि हम बेवकूफ बने हम मानते हैं कि मशीनरी ने पहली बेवकूफ़ी की लेकिन गांधी मीडिया घोड़े की सवारी करता है दूसरा भी सवारी करता है तो एक आदमी घोड़ा पर से उतर जाता है गांधी मीडिया किसी कारण से अपनी मूर्खाइ से, तो क्या जो दूसरा घोड़े सवार है वो भी उतर जाए गांधी मीडिया तो तो गिरना हुआ ना घोड़े पर जो बैठा है तो नीचे उतर जाता है तो गिरा ऐसे दूसरा भी उसको देख चलो वो गिरता है तो मैं भी गिर जाऊँ तो होता तो यह है ना कि दोनों कहते हैं और पीछे दोनों का नाश हो जाता है तो हम इतनी तो सबर रख सकते थे गांधी मीडिया हम वो वो उनके साथ मुकाबला नहीं करेंगे हम मुकाबला करेंगे किस चीज में जैसे मैंने बताया मीडिया कि वो जितना भलपन उसमें है उससे ज्यादा भलपन हम बता देंगे तो, तो दोनों चर्चे लेकिन दुष्ट इतनी दुष्टता उसमें हम करेंगे तो दोनों गिरते लेकिन ऐसा करें कि तो ऐसा करते हैं तो करें उस को हमारी हुकूमत हुकूमत है वो दो कर हमारी देख कि हमारे कोई भी आदमी सिख है हिंदू है ख्रिस्ती है कोई थे। वो माइनॉरिटी है तो की देखभाल अगर पूरी नहीं हुई उनको काटते उनके लड़कियों को उड़ा जाते उनका जायदाद ले लेते हैं गांधी मीडिया जबरदस्ती से इस्लाम में लाते तो उसका जवाब ये हुकूमत हमारी गांधी मीडिया हम कौन जवाब लेने वाले थे और हम जवाब देने की कोशिश करें अपने आप तो हम जाहिल बन जाते तो हम कभी चाहे नहीं बने ये गांदी गांदी एक बड़ी भारी निशानी है उस निशानी में हम बिल्कुल नापास साबित हुए इसलिए मैंने कहा जो तो सवाल है वो सवाल अच्छा नहीं और पीछे हुआ क्या उसका नतीजा मैंने मैं क्या नतीजा नजिया कि वो जो गांधी बने हैं हमारे में से वो कौन है वो तो मैं जानता नहीं लेकिन है तो सही और कोई कोई कर रहे हैं कि आज यहाँ इतना खून करो आज इतना करो यहाँ इतने मकान चला दो इतने मकान खाली करवा दो गांधी तो मीडिया तो वो तो इस तरह से होता है कौन है वो करने वाले वो तो नहीं जानता लेकिन ऐसा होता है तो पीछे गांधी तो मीडिया इसलिए हमको कबूल कर लेना है वो तो हमारी बेवकूफी तो उस बेवकूफ़ी को हम निकाल देंगे और पीछे जितने पड़े हैं गांधी मीडिया और सल्तनत को हुकूमत को देख देना है कि जितने लोगों को पाकिस्तान में ईजा हुई है जिन लोगों को तबाह कर दिया है उन लोगों सब को सबको मिन्नत करके उनको बुलाना है अपनी जायदाद किसी के लाहौर में वो जायदाद उनको गांधी मीडिया उनका मकान ले लिया है तो उसको वापस लेना है इतने बुलंद मैंने देखे वो वो वो लड़कियों की जो तालीम का इंतजाम लाहौर में रहा वो हिंदुस्तान में किसी जगह पे नहीं रहा लाहौर दर्जे पर था वो लाहौर आज कहाँ है और उसमें कोई कोई कोई लाहौर की हुकूमत ने हिस्सा नहीं लिया है पैसे नहीं लिया है गांधी मीडिया पंजाब के लोग टकरे हैं करने टिजा, करने वाले हैं हैं पैसे पेड़ा कर लेते जल्दी बैंकर पड़े तो वो लोग पैसा पेड़ा करने में होशियार है ऐसे तो पैसा खर्चने पड़े वो सब मेरी आँखों के देखी हुई बात है तो उन्होंने इतने इतने मकाना बनाए इतने औरतों के लिए, मर्दों के लिए, लिए, मर्दों और पीछे ऐसी अस्पताल सब कर सके गांधी मीडिया चाहे बने लड़े सिख लड़े ब्रूसिये लड़े कृषि को मारा मर गए और अभी एक पचास माइल लंबा चरे बेहाल पड़ा है ये हमने तो कर लिया दूसरा तो नहीं कर सके लेकिन हुकूमत के हाथ में रखो तो ऐसा बन नहीं सकता है गांधी तो, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसा होना चाहिए तब पीछे जो मेरे पास ये तार आ गई है वो के लिए कोई नहीं आती तो लेकिन आज तो हंस सकते हैं वो तो बेचारे अपना अफसोस जाहिर करते हैं कि क्यों बन गए भाई भाई बनो गांधी मीडिया हम तो, तो मुसलमान है ना हम नहीं चाहते हैं कि आप आपस आपस में लड़े है तो मैंने आपको कह दी आज भर, दिन भर में मेरा क्या हाल हो गया हाँ इतना मैं कह दू आपको वहां में कहकर आया मेरी न माने मीडिया नहीं माने तो नतीजा यही आ सकता है कि मैं उसका गवाह बन सकता मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ गांदी मेरा उम्मीद रही है कि ईश्वर उसके पहले मुझको उठा जाएगा जाएगा मेरा दिल में ही ऐसा अंगार हो जाएगा कि ये तुम देखकर क्या हिंदुस्तान की के, के लिए अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश की जान तो नहीं चली गई लेकिन तो मीडिया लेकिन आजादी के साथ साथ ये तो वो वो नतीजा देखने के लिए कर क्या करेगा? गांधी मीडिया तो, जी, तो जी, दिन और रात ईश्वर के पास प्रार्थना करे ग यहाँ एक बकेट बकेट रख दे कि जिससे उस बकेट के उस के मार्फत अंगार को मैं दो।, दो चीज़ आपको बताना बताना हूं। एक अस्पताल है अस्पताल में तो, तो घायल हो सब तो मुसलमान ही थोड़े हिंदू भी हैं उसमें वो हम किसने करने की कोशिश की लगाई कोशिश तो वो पड़े हैं अभी ऐसी कोई एक पार्टी पड़ी है कोई से आई तो उन्होंने बिल्कुल एक, एक छापा मार दिया और वो जो उसका दरवाजा है वहां से नहीं लेकिन छोटी छोटी खिड़कियां रहती है ना उसमें भुशे, भुशे और चार या पांच मरीज थे, उसको कतल करके भागे, इससे कोई तो नहीं, कोई लड़ाईओं में भी होता है वो भी में काफी स्पेशलों पर गोलियां चली है लेकिन इस तरह से तो नहीं हो सकता था और अभी सुनता हूँ से तो से पांच आदमी उसको उसको खिड़की में से फेंक लेते हैं, सामान को नहीं जाएंगे। वो, वो तो आजकल की बात है ये जो इस पिता की कल की बात है ये जो मैं आपको सुनाता हूँ वो शायद परसों की होगी कल मीडिया ऐसा आज तक चल रहा है इसमें शर्मिंदा होना किसको है सर झुकाना किसको है आपको जिसमें हम पढ़े हैं हिंदू उसको, पीछे ऐसे मौके पर कहना कर तो वो भी कैसे है समझी मीडिया उसका जवाब तो लेना है वहाँ जो होता है वो पश्चिम में पाकिस्तान में उसका जवाब भगो मत हुकूमत कुछ है